यह आठवां जो पेशांच विवाह है, यह अत्यंत पापिष्ट है। ऐसे विवाह से पापिष्ट संतानों की ही उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्ण की स्त्रियों से ही पाणिग्रहण करना चाहिए। यह विधि है। धर्मानुपूर्ण विवाह में धार्मिक 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पैदा होते हैं, तथा अधार्मिक विवाह से � उत्पन्न होने पर, रत्तुकाल आने पर, स्त्री के साथ समागम करना वैष्टि के लिए श्रेष्ठ धर्म है दिन में स्त्री के साथ समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना गया है शाद के दिन तथा सभी पर्वों के दिन बुद्धिमान पुरुष को स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए पुनः पर मोहवश स्त्री समागम करने वाला धर्म जाता है जो केवल में स्त्री आर्श दिवां में जो दो बो लेने की बात कही गई है, वह उत्तम नहीं है, क्योंकि कन्या का थोड़ा भी शुल्क दिया जाए तो वह कन्या विक्रान्ती पाप का कारण बनता है। कन्या विक्रय करने से मनुष्य एक कल्प तक विष्ठा एवं तर्मी भोजन नामक नरक में निवास करता है अथवा कन्या के थोड़े से धन का भी मनुष्य अपने जीवन में उपयोग नहीं करता तथा उपयोग नहीं करना चाहिए वाणी जैनीची पुरुषों की सेवा वेदाध्ययन का अभाव निंदित विभाग और क्रिया क्रियालोप ये कुल में पतन के हितु बनते हैं ग्रस्त पुरुष विभाग अग्नि में प्रतिदिन ग्रहाक्रम का अनुष्ठान करें प्रतिदिन पंच यज्ञ का अनुष्ठान तथा पाक यज्ञ करें ग्रस्त पुरुष से प्रतिदिन पांच प्रकार के हिंसापूर्ण कर्म बनते हैं ओखली चक्की चूल्हा जल काल हा और झाड़ू इनसे होने वाले पांच प्रकार की हिंसाओं के निवारण के लिए पांच यज्ञ बताए गए हैं जो गृहस्थ के कल्याणकारी अभी वृद्धि करने वाले हैं वेद शास्त्रों का स्वधाय घम यज्ञ है तर्पण पितृ यज्ञ है होम उदय यज्ञ है बली भूत यज्ञ है और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है जो वलीवेश देव कर्म के भीतर आ जाए अथवा सूर्य के मध्यकाल में आने पर भूख और ताप से संतत Dwar par a jae Wynie Aditya maana wia Diewta pitar O Aditya ko derek Greszt bhojan karta Wynie Amrat bhoji Jy in sseb ko Ani djie wina hi bhojan karta Wynie wynie wynie wala Shastru me eisai manushy ko Paab bhoji bota ya gaya Jwo Vysvudew se In o Aditya se Wyrjit hai Wyrwydho ke vivaan ho to Dhi unhe जो अधम द्विज बल विदेश ना करके भोज कर लेते हैं वे इस लोक में अनहिन होते हैं और मरने पर कोवे की उन्ही में जाते हैं वे उक्त कर्म का ज्ञान प्राप्त करके नृत्य आलस्य छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन करें तो मनुष्य परम सद्गति को प्राप्त होता है उदय और अस्त होते हुए तथा मध्यकाल के सूर्य मष्टपात ना करें, जल में अपनी पर ना देखें, कीचड़ में ना दौड़े, नंगी स्त्री की ओर ना देखें, और नंगा होकर जल में ना घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गो, मधु, मिट्टी का ढेर, उत्तम जाति अवस्था में, बड़े और विद्या में बड़े मनुष्य, अश्वत्थ वृक्ष, चित्तय, वृक्षभूरु जल से भर त्यार अन्न दही और सरसों आदि को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। राजस्वला स्त्री का सीवन ना करें, स्त्री के साथ बैठकर ना खाएं, एक वस्त धारण करके भोजन ना करें। और जिस पर आराम से बैठे ना सके ऐसे आसन पर भोजन ना करें तेज की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ दीज एवं पवित्र स्त्री की ओर ना देखें देवताओं और पितरों को तृप्त किए बिना कहीं कतापी अन्न ग्रहण नहीं करें गोशाला में बांबी में तथा रात में कभी मूत्र त्याग ना करें जिस गड्ढे में जीव रहते हो, उसमें भी पेशाब ना करें, खड़ा होकर या चलते-चलते मूत्र त्याग ना करें, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रहों की ओर देखते हुए मल मूत्र का त्याग ना करें, मुख से आग ना फूके, वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर ना देखें, अपने पैरों को आग में ना तपावे। त दोनों नशा निहाक समय भोजन ना करें प्रातः और सूर्यकाल की गोधली वेला में विद्वान पुरुष शैल ना करें दूध पिलाती हुई गाय को देखकर भी किसी से ना कहें इंद्र धनुष किसी को ना दिखावे कहीं शून्य स्थान में अकेला ना सोवे किसी सोए मनुष्य को ना जगावे अकेला रास्ता ना चले और अंजली से जल ना पिए जिसकी मलाई उतार ले गई हो ऐसे दही को दिन में ना खाएं और रात्रि में तो दह का सर्वथा निषिद्ध है राजस्वला वाला से बातचीत ना करे रात्रि में भरपेट भोजन ना करे नाचने गाने और बाजा बजाने की प्रेमी ना हो कासे के बर्तन में पैर ना धोवे जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राज करके फिर दूसरे घर भोजन करता है उसमें दाता को का फल नहीं बर्तन में ना खाए और आग से जले हुए आसन पर ना बैठे जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वह गाय बैलों के पीठ पर ना चढ़े चिता का धूम अपने अंग में ना लगा दे गिरने की आशंका वाले नदी के तट पर ना बैठे उदयकालीन सूर्य किरणों का स्पर्श ना करे और दिन का सोला छोड़ दे स्नान कर लेने पर शरीर का मार्जन ना करे रात में शिखा कर ना चले हाथ और सिर को ना कपाए पैर से आसन खींच कर ना बैठे हाथ से शरीर को ना पोछे अथवा स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी ना पोछे स्नान कालीन वस्त्र से शरीर पोछने पर कुत्ते से चाटे हुए समान अशुद्ध हो जाता है उस दशा में पुन है स्नान करने से ही शुद्धि होती है दांत से कभी नख या रोई को ना काटे यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को ना काटे अपने घर में कभी बिना दरवाजे के दीवार फांद कर ना जाए धर्म घाती के साथ ना बैठे कभी नग्न होकर ना सोए और हाथ में भोजन रख कर खाए हाथ पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है भीगे हुए पैर वाला मनुष्य शय ना करे झूठे मुंह कहीं ना जाए शैया पर बैठकर ना खाए और ना जल ही पीए जूता पहने हुए ना बैठे खड़ा होकर पानी ना पीए आरोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सब खट्टी वस्तु को त्याग दे, झूठे हाथ से सिर का स्पर्श ना करे, भूसी, अंगा, भस्म केश और कपाल के ऊपर खड़ा ना हो, पतित मनुष्यों के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है, शुद्र के लिए ऊंचा आसन और मंच न दे, दीजो की सेवा करना शुद्रों के लिए परम धर्म माना गया है। कुचलाना शुभ नहीं है। शुद्ध को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे वैदो उपदेश करने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण तक से गिर जाता है और शुद्ध भी स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथों से किसी को बीटना, निंदा करना, बाल रोचना, शास्त्र के विपरीत वर्ताव करना और लोभी से द ऐसे में, में में की गर्जना सुनाई दे, वर्षारितु में धूल बरसाने वाली आंधी, चले तथा रात्रि में बाल को के रोने की विशिष्ट ध्वनि हो, तब अन्य ध्याय बताए गया है, उनका पात धुकम्प और दिग्दाहा कांड होने पर अर्ध रात्रि में दोनों संध्याकाल में शुद्र के समीप राज्य के अपर होने पर सूतक में दस चतुर्दर्शी को श्राद के दिन प्रतिपदा स्थिति में पूर्णिमा में अष्टमी में कुत्ते के रोने पर राजभंग होने पर वैद्य के उपकर्म उत और उत्सर्ग के दिन कलपाज एवं युग आदि तिथि में अरुणने का अध्ययन पूरा होने पर बाढ़ और शाम की ध्वनि सुनाई देने पर अनध्यय होता है इन अनध्यायों में कतापी स्थाय स्वधाय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी अष्टमी अमव्य और पूर्णिमा को सदा धर्म का पाल ना करें। पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है, अतः पर स्त्री संसर्ग दूर से हित्यार देना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐ प्रिये, सत्य कभी ना बोले। यदि असक्त हो तो ना बोले यह धर्म वेद शास्त्र द्वारा विहित है वाणी में मन और जीवा के वेग को रोके गुप्त आंगों में जो रोए हैं उनका त्याग करें क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है पैरों के धोवन का जल मूत्र और पीने से बचा हुआ ज़ुटा जल थूक तथा कफ इन सब को घर से दूर फेंकना चाहिए दिन रात वैदिक मंत्र के जब से शोच और सदाचार के शेवन से तथा द्रोह रहित बुग्दी से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का इस्मरन कर लेता है।